जीवन अनुभव तीन लेखक आचार्य मनोज पांडे शैतान का धन बहुत पुरानी बात है रूस में एक गांव था वहां एक गरीब बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहा करती थी एक बार बहुत सर्दी पड़ी उस सर्दी में बुढ़िया चल बसी रात हो गई थी सड़क पर खूब कोहरा फैला हुआ था लेकिन बुढ़िया की लाश तो दफनानी थी इसलिए अपना पुराना कोट पहनकर बूढ़ा घर से बाहर निकला उसने अपने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए उन्हें बुढ़िया की मृत्यु का समाचार बताया फिर उसे दफनाने के लिए विनय पर उस कड़ाके की सर्दी में उसके साथ जाकर बुढ़िया को दफनाने के लिए कोई तैयार ना हुआ अंत में बूढ़ा गांव के पादरी के पास गया उसने सोचा कि पादरी दयालु हृदय का है वे जरूर मदद करेगा लेकिन पादरी ने जब बूढ़े का दुख सुना तो पहले चुप रहा फिर बोला तुम्हारे पास रुपये है जानते हो तुम्हे मुझे इस काम के लिए कुछ रुपये देने पड़ेंगे दाश मैं तो गरीब बूढ़ा हाथ जोड़कर बूढ़े ने कहा इस समय तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं है लेकिन मैं वायदा करता हूँ कि तुम्हारे रुपए मैं दे जाऊंगा दाश तब इस सर्दी में मुझे फुर्सत नहीं है जाओ दश इतना कहकर पादरी ने केवार बंद कर लिए बेचारा बूढ़ा गड़गड़ाता ही रह गया जब किसी तरफ से मदद की आशा न रही तो उसने कुदाल उठाई और कब्रिस्तान पहुंचकर कब्र खोदने लगा अचानक बूढ़े की कुदाल एक घड़े से टकराई बूढ़ा चक्कर में आ गया उसने गड्ढे की मिट्टी हटाई देखा तो सोने की अशरफियों से भरा सोने का एक घड़ा रखा है वह खुशी से फूला नहीं समाया उसने सोचा कि अब उसकी बुढ़िया बहुत अच्छे ढंग से दफना दी जाएगी फिर वे पादरी और रिश्तेदारों को दावत भी दे सकेगा बस उसने चटपट उस घड़ी को उठाया और घर लौट आया जेब में दस अशरफियां डाल ली बाकी छिपा रख दी बूढ़ा फिर से पादरी के पास गया फादरी पहले तो झलाया लेकिन जब उसने 10 अशरफिया देखी तो उसको लालच आ गया उसने सोचा इतना धन तो बड़े बड़े रईसों को दफनाने पर भी नहीं मिलता इसलिए वह बूढ़े के साथ चल दिया बूढ़िया को दफनाने के बाद बूढ़े ने सबको बढ़िया दावत दी फादरी ने ठूंस ठूस कर खाया सबने उस दावत की तारीफ की जब सब चले गए तो पादरी ने उस बूढ़े को अकेले में बुलाकर पूछा जब तुम मेरे पास पहली बार आए थे तब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं था अचानक इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आ गया क्या किसी के यहाँ डाका डाला है या किसी का खून करके लूट लिया है सच सच बता दो वरना तुम्हें पाप लगेगा और ईश्वर सजा देगा पादरी की बात सुनकर बूढ़ा घबरा गया उसने कहा सच बात यह है कि मुझे जमीन में घड़ा हुआ सोने का एक घड़ा मिला उसमें अशर भरी हुई थी ठीक है मझ उड़ाउदेश कहकर पादरी चला गया बूढ़ा निश्चिंत हो अपने काम में लग गया लेकिन पादरी के मन में चन्न न था वह उस धन को हत्याने की योजना बनाता रहा उसने एक तरकीब सोची और रात होने का इंतजार करने लगा पादरी कद में बहुत छोटा था पर था बहुत चालाक उसके पास एक बूढ़ा बकरा भी था रात हुई तो उसने बकरे का वध किया फिर उसकी खाल सींग और दाढ़ी निकाली खाल को उड़कर पत्नी से बोला कि उसे सुई डोरे से सीधे इसके बाद बकरे के सींग अपने सिर पर लगाए उसकी दाढ़ी के बाल अपनी दाढ़ी में लगाए अब पादरी एक भयानक शैतान की शक्ल का दिखने लगा वह बूढ़े के घर की ओर चला रात बढ़ रही थी बूढ़ा सो रहा था पादरी ने बूढ़े के घर की खिड़की खटखटाई बूढ़े ने पूछा कौन पादरी नाक से आवाज निकालकर बोला मैं शैतान हूं यह तो पवित्र जगह है तुम्हारा यहाँ क्या काम बूढ़े ने घबराकर कहा तुम मेरा धन ले आए हो मैंने तुम्हारी गरीबी पर दया की थी सारा धन इसलिए दिखाया था कि जितनी जरूरत हो ले लो पर तुम ठहरे लालची तुमने सारा धन ले लिया अब तुम्हारा काम हो गया है मेरा धन वापस कर दो बूढ़े ने सोने का घड़ा उठाया खिड़की खोली शैतान की भयानक शक्ल देखकर डरते डरते घड़ा उसके हाथों में थमा दिया पादरी इतना सारा धन पाकर बहुत खुश हुआ वह घर आया धन को संदूक में बंद किया फिर पत्नी से बोला कि उसकी खाल के टांके काट दे पत्नी ने जैसे ही चाकू चलाया तो पादरी चीख पढ़ा उसके शरीर से खाल चिपक चुकी थी जिस जगह काटा था वहां से खून बहने लगा था दोनों बड़े चक्कर में पड़ गए उन्होंने खाल निकालने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हुए अब सींग और दाढ़ी के बाल भी निकालने की कोशिश की पर वे भी चिपके हुए थे मजबूर होकर पादरी उसी शक्ल में रहा उसे अपने पाप का बदला मिल गया था उसने बूढ़े का धन भी लौटाना चाहा, पर बूढ़े ने उसे शैतान का धन कहकर नहीं लिया जब तक पादरी जिंदा रहा अपनी इस इसकरणी के लिए पछताता रहा लोग भी उसे बहुत बुरा भला कहते रहे सुनहरा अखरो बहुत दिनों की बात है किसी गांव में एक लोहार और उसकी पत्नी रहते थे उन्हें धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं थी दुख सिर्फ यह था कि इनके कोई संतान नहीं थी एक रात लोहार की पत्नी ने सपना देखा उसे एक घने जंगल में एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी तहनी फल के बोझ से झुकी हुई थी इस तहनी पर एक बड़ा सा सुनहरा अखरोट लटक रहा था जब वह यह सपना बराबर रात तक देखती रही, तब उसने अपने पति से कहा तुम जंगल में जाओ और मुझे वह सुनहरा अखरोट ला दो लोहार को इस बात का विश्वास तो नहीं आया पर वे चल पढ़ा चलते चलते आखिर वह एक घने जंगल के बीच में पहुंच गया वहा उसे वही पेड़ नजर आया जिसकी टहनी झुकी हुई थी और उस पर सुनहरा अखरोट लटक रहा था जो ही उसने हाथ बढ़ाकर टहनी से अखरोट तोड़ा पास से एक गिलहरी क्रोध में भरकर बोल उठी तुमने यह तोड़ने का साहस कैसे किया वह गिलहरी कोई साधारण गिलहरी नहीं थी उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और गले में सुनहरे अखरोटों की एक माला थी जंगल की महारानी आप मुझसे नाराज मत हो लोहार ने विनम्रता से कहा मुझे मालूम नहीं था कि इसे तोड़ने की मनाही है मैं इसे अपनी बीमार बीवी को दूंगा गिलहरी बोली तुमने सच बात कह दी इसलिए मैं यह अखरोट तुम्हें उपहार देती हूँ अपनी पत्नी से कहना कि वह इसका गुदा खाकर खोल रख छोड़े तुम्हारे घर दो जुड़वान लड़के होंगे जब उनकी उम्र बीस साल हो जाए तो उन्हें आधा आधा खोल दे देना वे दोनों जंगल में चले आए और जहाँ पेड़ पर धूद हुद की ठग ठग सुने वहां ये खोल धरती पर फेंक दे तब उन दोनों के भाग्य का निर्णय हो जाएगा सफेद गिलहरी ने जैसा कहा था, वैसा ही हुआ। लोहार पत्नी के जुड़वां लड़के हुए, लेकिन दोनों रंग रूप में एक दूसरे से काफी भिन्न थे एक लड़के की आंखें गहरी सियाह थीं, जबकि दूसरे की भूरी थीं धीरे धीरे दोनों जवान हो गए दोनों सुंदर और सुडौल थे लेकिन काली आंखों वाला लड़का स्वभाव से क्रूर और था और भूरी आंखों वाला सहदय और दयालु जब वे बीस साल के हुए तो पिता ने उन्हें अखरोट का आधा आधा खोल दिया लड़के जंगल में चले गए जो ही हो धूद के ठप ठप की आवाज कान में पड़ी उन्होंने वे खोल धरती पर फेंक दिए और दूसरे ही क्षण अपने आप को एक कलकल -कल करते स्रोत के किनारे खड़ा पाया सफेद गिलहरी उनके सामने एक टहनी पर बैठी थी नीचे एक पेड़ के ठूंठ पर दो अखरोट पड़े थे उनमें से एक सादा और खुर्दरा था और दूसरा खूब चमक रहा था गिलहरी बोली अपनी मर्जी का एक एक उठा लो पर उतावले मत बनो क्योंकि इससे तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा काली आंखों वाले लड़के से न रहा गया वह तुरंत झपट्टा और उसने चमकता हुआ अखरोट उठा लिया खुरदरा अखरोट दूसरे भाई के हाथ लगा सफेद गिलहरी ने कहा अब अपना अपना अखरोट तोड़ो जो कुछ निकले उसी पर संतोष करो क्योंकि इसमें किसी तीसरे का दखल नहीं है वह पूछ हिलाती हुई जंगल में गायब हो गई काली आंखों वाले भाई ने अपना अखरोट पहले तोड़ा उसके सामने काले रंग का एक कोतल घोड़ा खड़ा था घोड़े की काठी से एक वर्दी बधी थी जिस पर सुनहरी फीता लगा हुआ था इसके अलावा एक तलवार थी जिसका दस्ता सोने का था अहा, इस तलवार के बल पर तो मैं दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लूंगा उसने उल्लास में भरकर बड़े गर्व से कहा इसके बाद भूरी आंखों वाले लड़के ने अपना अखरोट तोड़ा उसके सामने भार ढोने वाला साधारण तटू खड़ा था उसकी पीठ पर एक थैला था जिसमें मन डेढ़ मन बीज थे दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अलग अलग दिशा में चल पड़े भूरी आँखों वाला एक दिन जंगल में और दो दिन मैदानों में भटकता रहा तीसरे दिन शाम को वह एक गांव में पहुंचा और रात बिताने का कोई ठिकाना ढूंढने लगा जब वह एक झोंपड़ी के सामने जाकर रुका तो एक किसान ने बाहर आकर उसका स्वागत किया और विनम्रता कहा आप खुशी से हमारे पास ठहर सकते हैं हमें खेद है कि हम आपकी अधिक सेवा नहीं कर पाएंगे एक डाकू हमारी फसलें लूट ले जाता है आप उसे पकड़ते क्यों नहीं भूरी आंखों वाले लड़के ने पूछा किसान ने उत्तर दिया हम कैसे पकड़ें? वह आदमी थोड़ा है वह तो गर्म हवा है जो फसलें झुलसा देती है वह अपना बीज का थैला सिरहाने रखकर किसान के आंगन में लेट गया उसे यू महसूस हुआ कि बीज हिल रहे हैं हमें बो दो हमें बुद्धो थैले में से आवाज आए दश हम ऐसी घनी दीवार बना देंगे जो गर्म हवा को खेतों में आने से रोक देगी अगले दिन लड़के ने किसान से कहा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ शायद हम दोनों गर्म हवा को रोकने में सफल हो जाएं। किसान यह प्रस्ताव सुनकर बहुत खुश हुआ और वे दोनों एक साथ रहने लगे अब भूरी आंखों वाले नौजवान को वहां रहते साल दो साल नहीं बीसियों साल बीत गए यहाँ तक कि उसके सिर के बाल सफेद हो गए उसने जो बीज बोए थे वे जैतून के लंबे लंबे घने पेड़ बन चुके थे गर्म हवा उनसे टकराकर लौट जाती थी और खेतों में खूब गेहूं उगता था वे हर साल बढ़िया से बढ़िया फसल काटते थे गेहूं की पक्की हुई बालियां देखकर भूरी आंखों वाला व्यक्ति उलास से खिल उठता और अपने भाई को याद करके सोचता यही मेरा सोना है जाने उसका क्या हाल होगा एक बार वे किसी दूसरे गाँव में से गुजर रहा था उसने देखा कि एक नन्हा लड़का अखरोट के खोल से खेल रहा था खोल आधा सोने का और आधा लोहे का था तुम्हें यह खोल कहां से मिला भूरी आंखों वाले ने लड़के से पूछा मेरे पिता लड़ाई के मैदान से इसे लाए थे लड़के ने उतर दिया देश किसी सेनापति ने हमारे देश पर हमला किया घमासान युद्ध हुआ सेनापति और उसके सिपाही मारे गए जब लोग सेनापति को दफनाने को ले चले तो उसकी वर्दी में से यह खोल धरती पर गिर पड़ा था उस सेनापति का नाम क्या था भूरी आंखों वाले ने पूछा यह मुझे मालूम नहीं खुद पिताजी उसका नाम भूल गए थे इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया लड़के ने उतर दिया और मुंह बनाकर कहा हमें उसका नाम जानने की जरूरत ही क्या है जो शत्रु बनकर किसी का देश हड़पना चाहे उसका नाम कौन याद रखेगा काली आंखों वाले सेनापति भाई का यह अंत हुआ लेकिन सदिया बीत गई इस भूरी आंखों वाले भाई को लोग अब भी याद करते हैं और उसका नाम बड़े आदर और प्यार से लेते हैं नोदैश संघर्ष ही जीवन है। जापानियों को ताजी मछली खाना बहुत पसंद होता है ताजी मछलियां पकड़ने और फटाफट बेचने में वहां के मछुआरे डटे रहते हैं लेकिन एक समस्या थी जापान के समुद्री तटों पर मछलियां बहुत कम मिलती थी ढेर सारी मछलियां पकड़ने के लिए दूर समुद्र में जाना पड़ता था सो मछुआरों ने बड़ी लाभ तैयार की और गहरे समुद्र में जाकर मछलियां पकड़कर लाने लगे मछुआरे जितना अधिक दूर जाते वापस आने में भी उतना अधिक समय लगता कभी कभी तो दो से तीन दिन बीत जाते इससे पकड़ी हुई मछलियां ताजी नहीं रह जाती और खाने वाले स्वाद से समझ जाते कि मछली ताजी नहीं थी ऐसे मछुआरों की मछलियाँ कम बिकने लगी इसका समाधान मछुआरों ने अपनी नामों में फ्रीजर लगा किया वह मछलियां पकड़ते और फ्रीजर में रख देते इससे मछलियां खराब नहीं होती और वे लंबी दूरी तक जा भी सकते थे लेकिन जापानी भी और आगे वे ताजी और जमी हुई मछली के स्वाद का अंतर पकड़ लेते और जमी हुई मछली का स्वाद भी उन्हें नहीं भाता था मछुआरों ने फिर यह समाधान निकाला कि नावों में ही छोटे वाटर टैंक बना दिए जाए वे पकड़ी हुई ढेर ही मछलियां इस पानी के टैंक में भर देते मछलियां पहले बहुत संघर्ष करती लेकिन बाद में शांत हो जाती चूंकि वाटर टैंक में बहुत जगह नहीं होती थी इसलिए मछलियां ज्यादा तैर नहीं पाती थी लेकिन वे मछलियां मरती भी नहीं थी दुर्भाग्य से जापानी इन मछलियों को भी नापसंद करने लगे क्योंकि इन सुस्त थकी स्थिर मछलियों का स्वाद ताजी मछलियों जैसा था ही नहीं अंत में मछुआरों ने इस समस्या का सही समाधान खोज ही निकाला मछुआरों ने उसी वाटर टैंक में एक छोटी शार्क मछली रखना शुरू कर दिया शार्क कुछ मछलियां तो खा जाती थी लेकिन फिर भी कई मछलियां बच जाती थीं। ये बची हुई मछलियां जिंदा और ताजी बनी रहती थीं, क्योंकि शार्क से बचने के लिए वे निरंतर संघर्ष करती रहती थीं। जीवन की समस्याएं भी शार्क मछली जैसी हैं, जो हमें बेहतर बनाने मजबूत करने जीवन में आती है संघर्ष करके ही हम आगे बढ़ते जाते हैं हर काम शुरू में मुश्किल होता है लगातार प्रयत्न से एक दिन वे हमारे लिए आसान बन जाता है कहा जाता है कि अगर इंसान में संघर्ष और कठिन मेहनत करने की क्षमता हो तो दुनिया में ऐसा कोई मुकाम नहीं है जिसे हासिल न किया जा सके कवि रामधारी सिंह दिनकर ने सही यही कहा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ये कथन कानपुर के रहने वाले अभिषेक पर बिल्कुल सही बैठता है सोना तप कर ही कुंदन बनता है और इतिहास गवाह है की जिन लोगों ने अपना जीवन अभाव में गुजारा है वही लोग आगे चल सफलता को हासिल करते हैं कोई भी माँ बाप कितने भी गरीब हों पर सबका सपना होता है कि उनका बच्चा खूब पढ़ाई करे ऐसी ही एक बहुत गरीब परिवार की कहानी है जो दिल को छूते हुए गहरे संदेश छोड़ती है कानपुर के रहने वाले अभिषेक कुमार भारती ने 2010 में भारत के सबसे कठिन इंजीनियरिंग परीक्षा आई आई जी को पास किया जो अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है अभिषेक के पिता राजेंद्र प्रसाद एक जूता सिलने वाले मूर्ची है ये सुनने में जरूर अजीब लगेगा लेकिन सत्य है और माँ घर में लोगों के फटे कपड़े सिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करती हैं। परिवार की रोज की दैनिक आमदनी मुश्किल से एक सौ पचास रूपए है जिसमें परिवार का खर्चा चलना बहुत ही मुश्किल है और घर के नाम पर एक छोटा सा कमरा है कई बार अभिषेक खुद पिता की अनुपस्थिति में जूतों की सिलाई करता था कभी कुछ पैसे कमाने के लिए नगर के कर्मचारियों के साथ काम भी करता था लेकिन पढ़ने की चाह अभिषेक में शुरू से ही थी वह रात भर जाकर पढ़ाई करता घर में बिजली कनेक्शन नहीं था तो लाल टेन जला ही रात को पढ़ाई करनी पड़ती थी अच्छी पढ़ाई के लिए ना कोचिंग के पैसे थे और न ही किताबें खरीदने के फिर भी अभिषेक जी जान से लगा रहता था वह कभी हार ना मानने वाले लोगों में से था अपने दोस्तों से पुरानी किताबें लेकर पढ़ाई किया करता था उसकी लगन के आगे आखिर किस्मत को झुटना ही पड़ा और अभिषेक ने वह उपलब्धि हासिल की जिसका लाखों भारतीय छात्र सपना देखते हैं आज अभिषेक आई आए आईट कानपुर में एयरोपेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो मित्रों सफलता कोई एक रात का खेल नहीं है जो पलट झपटते किस्मत बदल जाएगी आपको कठिन मेहनत करनी होगी खुद को संघर्ष रूपी आग में तपाना होगा फिर देखिए दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है सफलता सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है लेकिन हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जिन लोगों ने मुसीबतों को झेला है वे उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे हैं जिन्होंने कभी मुसीबतों का सामना ही नहीं किया अंग्रेजी में एक कहा है एक शांत समुद्र में नवे कभी कुशल नहीं बन पाता एकाग्रता से संपन्न होने वाले कर्म में कौशल आ जाता है और कुशलता युक्त कर्म योग युक बनता है कर्म की पर आगे बढ़ ही सफलता प्राप्त की जा सकती है मुश्किलें सबके रास्ते में आती हैं पर ईश्वर ने हमें उनका मुकाबला करने की शक्ति भी दी है जीवन में अगर सफलता मिलती है तो असफलता भी मिलती है लेकिन जीवन में मिलने वाली हर असफलता के बाद हम स्वयं हमसे पूछे कि इस घटना से मैंने क्या सीखा तभी हम अपने रास्ते की रुकावटों को सफलता की सीढ़ियों में बदल पाएंगे हमें से प्रत्येक के भीतर कई गुण है और जो गुण नहीं है उनका भी विकास किया जा सकता है आवश्यकता है केवल अपने गुणों को पहचाने की जब हमें अपने गुणों का एहसास होता है तो हमारी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाती है इसलिए असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो क्योंकि लहरों से डरकर कर नौ का पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आज हम भी चारों ओर से निराश शोर से घिरे हैं यह कुछ नहीं कर सकता इसे कुछ नहीं आता आधी आधी शब्दों को सुनकर हम निराश हो रहे हैं जब हम कार्य की विशालता को देखते हैं मार्ग की दुर्यता को देखते हैं और स्वयं को अकेला पाते हैं तब हमारी हिम्मत टूट जाती है लेकिन फिर भी कार्य करने का जुनून कार्य करने को बाध्य करता है युवाओं को समझना होगा कि जिंदगी ईश्वर की अनमोल धरोहर स्वरूप है और उसे यूं कायरों की भांति बर्बाद न करें बल्कि जिंदगी की मुश्किलों से डरकर हारने की अपेक्षा मुश्किलों को हरा अपनी तकदीर खुद लिखे क्यूँकी तकदीर के खेल से निराश नहीं होते जिदंगी में कभी उदास नहीं होते हाथों की लकीरों पर यकीन न कर तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते सफलता पाने के लिए जुनून का होना जरूरी है कोई भी काम असंभव नहीं है यदि इच्छा शक्ति हो तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल किया जा सकता है असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो जो कमी रह गई है उसमें सुधार करो जब तक ना सफल हो नींद जन की त्यागो तुम संघर्ष छोड़ना भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती अक्सर युवा सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है इस पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बौड़ा है या कर्म जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी मोन जिले उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं जब चार लोग दो को ही सफलता मिलती है दो लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं किसी खुरदरे पत्थर को चितना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा ऐसा ही जिंदगी को भी समझे हम जिस भी क्षेत्र में हो जिस स्तर पर हो हम हमें अपना कर्म करते रहना है और उसकी चिंता भी नहीं करनी है जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार रहता है हर हाल में हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए संघर्ष से भागना नहीं स्थिर होकर उसका सामना करना है जो व्यक्ति स्वयं मन को नकारते हैं वे अपनी असफलता को बुलावा देते हैं जीवन में यदि किसी कारणवश असफलता मिल भी जाए तो भी उत्साह और लगन से उसका मुकाबला और संघर्षरत रह निदान सोचना चाहिए असफलता के वातावरण की कमी को मानवीय विवेक और मनोबल से बदला जा सकता है जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता अधिक बुद्धि बल ही केवल काम नहीं आता बल्कि मुश्किल हालात में अपनी हिम्मत को बढ़ाकर संघर्ष करने वाले जीवन का संग्राम जीता जाता है जीवन में अगर सफलता मिलती है तो असफलता भी मिलती है लेकिन जीवन में मिलने वाली हर असफलता के बाद हम स्वयं हमसे पूछे की इस घटना से मैंने क्या सीखा तभी हम अपने रास्ते की रुकावटों को सफलता की सीढ़ियों में बदल पाएंगे हमें से प्रत्येक के भीतर कई गुण हैं और जो गुण नहीं है उनका भी विकास किया जा सकता है जिंदगी एक राजमार्ग है संभल चलना का धोखा दे दे पता नहीं इस जिंदगी के राजमार्ग में अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाना और मंजिल की प्राप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य हो तो जिंदगी का मतलब जाना जा सकता है मैंने अपने को उसी रूप में ढला जिसको मैं मनचाहा प्राप्त कर सकता था और उस प्राप्ति के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े उसका अनुभव मुझे है और अपनी निष्ठा के कारण ही उसकी प्राप्ति हुई आए मनुष्य अपने अनुभव से सीखता है बह चली उस काल कुछ ऐसी हवा वह समुन्दर और आई अनमनी एक सुंदर सीप का मुंह था खुला वह उसी में मोती बनी दिन दुनिया से बेखबर इंसान वही करता है जो केवल उसे है पसंद है जिसके कारण उसे मनमानी करने वाला भी कहा जाता है जो काम वह कर रहा है किसी दूसरे को नापसंद है लेकिन उसे कोई परवाह कोई परवाह इसीलिए नहीं है क्योंकि वह बेहद सख्त लोगों की नजर में सच्चाई को प्रकट करने के लिए अपनी तीक्षण वाणी के प्रहार से छल कर देता है किसी का कलेजा वह जला डालता है चाहे वे हो कितना भी घनिष्ठ हो या अपना परिवार ही क्यों न हो किसी और के सुख दुख में शामिल होने का नहीं करता दिखावा जिसके कारण माना जाता है समाज का एक निर्दय व्यक्ति अपने जीवन या मरण का कभी नहीं रखता ख्याल और रहता सदैव मस्त अपनी राम में बनाकर चाहर दीवारी के अंदर अपने आदर्शों और सिद्धांतों को एक कमरे में बसाता है अपनी गृहस्थी और घिरा रहता है उसके पास नहीं होती मीठी बातें रिझाने वाली नहीं खर्चने को मोटी रकम उसके पास होती है बातें बड़े बड़े आदर्शों सिद्धांतों की जिसे पचास सकता है विचारों के सागर में गोत लगाने वाला भावनाओं की दरिया में कूदना नहीं चाहता लेकिन जाने अनजाने कभी हो जाता है उससे भी यह अपराध क्योंकि वे है प्रकृति प्रेमी और मनुष्य भी है इसी का एक अंश अंशौर कूद पड़ता है दुनियादारी की खाई में हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और हम में से कई लोग इसको मानते भी है और कई नहीं भी मगर जो लोग मानते हैं वे है कई मायनों में न मानने वालों से मानसिक रूप से संतुष्ट और खुश होते हैं ऐसा नहीं है कि परेशानियां उन पर नहीं आती हैं या उन्हें तकलीफ नहीं होती है मगर उनका विश्वास इस वाक्य पर होता है और विश्वास बड़ी चीज है यह भी एक सच्चाई है इस जिंदगी का दूसरा कोई खेप नहीं होता क्या लेडोगे कखन में जेब नहीं होता बड़े गुमान किए थे जिन लोगों ने सुबह बया कर गई ऐसा कुछ नहीं होता सुनी सड़कों पर बेखौफ मत चल ऐसा नहीं कि यहां कोई हादसा नहीं होता अजीब बेबसी है उस बस्ती की जहां कोई शख्स जवान नहीं होता बस आग के बारे में क्या कहिए सुलगते रहता है पर धुआं नहीं होता मनुष्य क्या है एक मिट्टी का पुतला संसार एक अथाह समंदर दर्द का प्यास जीने की इच्छा पाने की तमन्ना और खोने का गम रोगों का घर निर्धनता और धनता में संघर्ष विचारों में असमानता नासू और असाध्य बीमारी भूख प्यास गिर और कामुकता पल पल सड़ती यह शरीर रूपी लाश और जिसमें से उठती दुर्गंध की सुबह वह आवाज पागल ना समझ दीवाने आवारा दस दशमेरी दिल्ली यात्रा इस तरह से मैंने उस लड़के को बहुत समझाया और कहा कि मेरे भाई तुम परेशान मत हो जीवन से संघर्ष करो एक दिन तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी यहाँ तुम्हारे लिए शिवाय कष्टों के कुछ नहीं है तुम अपने घर चले जाओ वह दिल्ली का लड़का मेरे साथ कई दिनों तक रहा हमारी उससे काफी बातचीत हुई और हमने एक साथ कई दिनों तक मुंबई में गुजारा और काफी शहर सपाटा किया समंदर की सैर कई तस्वीरें भी साथ में निकलवाया और जहां मैं रहता था वहीं पर उसको भी अपने साथ रखता था कुछ ही दिनों में उसको सब ज्ञात हो गया कि उसने घर से भाग बहुत बड़ी गलती की है और उसने कहा की वह अपने घर दिल्ली जानना चाहता है मैंने कहा ठीक है उसने कहा की तुम भी मेरे साथ चलो मैं अपने बड़े भाई से कहकर तुम्हारे लिए किसी काम को दिलवां दूंगा इस तरह से मैं मुंबई से दिल्ली आ गया और उस लड़के घर पर रहने लगा। वे घर तो बहुत छोटा था लेकिन वहाँ रहने वालों का हृदय बहुत बड़ा था उसके भाई ने मुझे दिल्ली में एक नौकरी भी दिला दी जिससे मेरा जीवन काफी अच्छी तरह से चलने लगा यद्य वहां पैसा बहुत कम मिलता था जिसके कारण मैं कुछ अपने भविष्य के लिए बचा नहीं सका वह कार्य ऐसा ही था जैसे रोज खोदो और रोज पानी पियो जिस दिन भी कुआं खोदना बंद उस दिन पानी मिलना भी बंदर था तो उसी दिन से मुझे प्यासा ऐसे ही रहना पड़ता था इसी कार्य को करते हुए मुझे करीब दो साल हो गए किसी कारण बस मुझे यह नौकरी करनी छोड़नी पड़ी वह कारण था कि मुझे साथ कार्य करने वाली एक लड़की से प्रेम हो गया था वह प्रेम क्या एक अद्भुत आकर्षण था जिसके कारण मैं किसी भी कार्य को करने समर्थ नहीं हो सका मेरा सारा ध्यान उस लड़की पर ही रहता था जिसका नाम निभा था वह लंबे ऊँचे कद की एक शानदार लड़की थी जो काफी समझदार और, और पढ़ी लिखी थी और वे एक अच्छे उचित पद पर कार्यरत थी जबकि मेरा कार्य उसके कार्य के समान नहीं था मेरा कार्य बाहर का था जब सुबह शाम को वहाँ ऑफिस में जाता तो उसको ही देखता रहता लेकिन कभी मैं उससे कह नहीं सका एक बार जब उससे कहने का प्रयास किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह किसी और की पत्नी है फिर भी मैं उसे प्रेम में अंधा था मैं उसका पिछा करने लगा और मैं उसको किसी भी शर्त पर पाना चाहता था यद्यपि वह हमारी तरह से पागल नहीं थी प्रेम में उसने बुद्धि से काम लिया जबकि मैंने हमेशा दिल से काम लिया जिसके कारण मैं हारता रहा और आज भी मैं अपने आप को सबसे बड़ा हारा हुआ खिलाड़ी मानता हूँ मेरे साथ ऐसा हमेशा से होता रहा है कि मैं किसी मुसीबत में बहुत जल्दी गिरता जाता हूँ जबकि मुझे मुसीबतों से निकलने में काफी समय लग जाता है जितने समय में मैं दो बार को खड़ा करता हूँ अपनी परिस्थितियों संभालने में तब तक बहुत देर हो जाती है ऐसा ही यहाँ भी हुआ मैं उससे मिलने में असमर्थ रहा सालों केवल देखने में ही बता दिया बाद में मुझे यह सास हुआ की मैं उसके योग्य नहीं हूँ और मैं उससे फिर नहीं मिलना चाहता था इसलिए उस स्थान को छोड़ने का मतलब था नौकरी से हाथ धोना इसलिए मैंने उस नौकरी से हाथ धो लिया और इसके साथ एक बार मैं फिर आवारा बनकर यू ही सड़क पर घूमने लगा बिना किसी साधन के शिवाय हमारे पास साधन के रूप में मेरी शरीर थी यद्यपि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुका था फिर भी मैंने नौकरी का तलाश करना शुरू कर दिया जिसमें से एक साक्षात्कार के समय मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई जिन्होंने बाद में, में मेरी हत्या करने का प्रयास किया यहाँ पर भी मुझे दूसरी एक लड़की से अंधा प्रेम हुआ जो बहुत अमीर थी वे केवल धन की भाषा ही समझता थी मैंने प्रयास किया अपने बारे में समझाने का और सांसारिक सत्यता को समझाने का तो उसके परिवार वाले मुझसे नाराज हो गए इस तरह से मैंने उन सभी लोगों को अपना शत्रु बना लिया जिन्होंने ही आगे चलकर मेरी दिल्ली में हत्या करने का प्रयास किया जैसा कि कहा गया है कि जिसकी आयु होती है वे समुद्र में से भी निकल आता है और पर्वतों पर भी जींदा रह लेता है अर्थात मृत्यु के मुख में भी आदमी बचा रहता है ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ मैं मृत्यु के मुख गया और स्वयं हमको उससे बचाने का संघर्ष करने लगा मैं जहाँ भी गया वह मेरे साथ बनी रही अभी भी मैं उस मृत्यु से बचने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ मेरे लिए यह निश्चित नहीं है कि मैं इस मृत्यु को परास्त कर पाऊंगा फिर भी मैं अपना धर्म समझता हूँ जब तक शांत है तब तक आस है और तभी तक संघर्ष भी होते रहना निश्चित है जिनका परिचय मैंने दिल्ली वालों के नाम से किया है वास्तव में यह सब बहुत खतरनाक लोग है इनका संबंध कुछ ऐसे लोगों से है जो दुनिया पर गुप्त रूप से अधिकार करते हैं यह सब काले अंग्रेज है और सचे भारतीयों से बहुत अधिक शत्रुता रखते हैं यह सब भारतीय प्राचीन परंपरा और भारतीय ज्ञान संस्कृत सभ्यता और परंपरा के सच्चे द्रोही हैं। यह सब मुझे दंडित करने का केवल एक कारण बताते हैं कि मैं इनकी इच्छा के विपरीत इनसे संबंध बनाना चाहता था जिसलिए मैं इनसे बार बार संपर्क करता रहा और हर बार इन सब ने हमको टुकराया और मेरा बहिष्कार किया कभी भी मुझको स्वीकार नहीं किया मुझे इन सब लोगों ने इतना अधिक डराया धमकाया अपने आतंक से जिससे मेरा अंदर तक सब कुछ मिल गया जिससे मुझे उभरने में कई साल लग गए फिर भी मैं पूर्ण रूप से उभर नहीं पाया जब दिल्ली में मेरे साथ खतरनाक घटना मेरी हत्या की घटी उसके बाद मैं कुछ सालों से दिल्ली दिल्ली से दूर हो गया एक प्रकार से मैं मूर्चित अवस्था में था मेरा मानसिक संतुलन पहले से मेरे पिता ने खराब कर दिया था और इन दिल्ली वालों ने उसको पूरी तरह से बेकार कर दिया तब मैं यूही भटकता रहा कभी इस शहर तो कभी उस शहर जैसे बिना पेदी का लोटा मतलब कहीं भी स्थिर नहीं हो सका इस बीच मेरा जाना मध्य प्रदेश के एक आश्रम में हुआ क्योंकि मैं जीवन से बहुत दुखी और हारा हुआ था मैं धर्म की शरण में जाना चाहता था इसलिए मैंने सन्यास लेना चाहा। इस तरह से मैं मध्य प्रदेश के होसंगा जिले के उस आश्रम में रहा जहां पर और बच्चे ब्रह्मचारी के रूप में रहकर अध्ययन करते थे मैं भी वहाँ रहकर मुक्त रूप से अध्ययन करने लगा और एकाख साल तक वहाँ रहा उसके बाद मेरा जाना एक बार फिर हरियाणा के एक उससे बड़े गुरुकुल महाविद्यालय में हुआ मैं बच्चों के साथ यहाँ परीक्षा के लिए गया था होशंगाबाद के बच्चे परीक्षा लिए हरियाणा गुरुकुल में जाकर देते थे जहाँ पर मैं बहुत समय तक अपने मुश्किल के दिनों में रहा होशंगाबाद से मैं रोज गुजरात में गया और वहाँ पर भी कुछ समय तक रहा वहाँ पर भी एक विद्यालय है जहाँ से मुझे राजस्थान ले जाया गया वहाँ पर भी संस्कृत गुरुकुल है जहाँ पर मैंने कुछ समय तक और संस्कृत साहित्य वेद वेदांग उपनिषद दर्शन आदि की जानकारी सूक्ष्म रूप वहाँ पर भी मैं ज्यादा समय नहीं रह सका इस तरह से वहीं राजस्थान के ही एक दूसरे गुरुकुल में जो अजमेर में स्थित है वहाँ पर कुछ समय रहा जहाँ पर मुझे एक बार बहुत करीब से स्वामी रामदेव जी से मिलने का अवसर मिला और हमारी पहचान रामदेव जी हुई उसके बाद मैं वहाँ के कुछ लोगों के साथ जिनका अपना एक छोटा गुरुकुल कलकत्ता के अंदर है वहाँ पर गया और कुछ समय तक रहा और बहुत लोगों से पहचान हुई इसके पहले भी मैं कलकत्ता जा चुका था वहाँ पर मेरी मुलाकात एक ऐसे लोग से होती है जिनका अपना एक गुरुकुल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास है वहाँ पर मुझे आचार्य बनाकर रखा गया जिस पर मैं कुछ ही समय तक रहा बाद में वहाँ पर से मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा गया जहाँ से मैं निकल कर हिमालय की यात्रा पर चला गया और चारों धाम की यात्रा पैदल ही साधु संतों के साथ की जो सभी मुसीबत के मारे प्रा है सभी नशे के शिकार लोग ही थे जिनके साथ मैं कुछ समय तक रहा और उन सब के साथ नशा वगैरह करते हुए चारों धाम की यात्रा कर डाली पर मुझे चन्न नहीं मिला जितना ही मैं शांति के पीछे पड़ता था मुझे उतना ही अशांति का अनुभव होता रहा मुझे इसकी अनुभव हो गया कि जिसका हम विश्वास करते हैं उससे हमें बहुत बड़ा धोखा मिलता है जैसा की महाभार में व्यास कहते हैं न विश्वसेत विश्वसते विश्वसते नाते विश्वसेठ विश्वासात भय उत्पन्न पिमूलानी महाभारत जो विश्वास पात्र न हो उस पर कभी विश्वास न करें और जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करें क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मनुष्य का मूलोच्छेद कर देता है ज्ञान निर्जीव नहीं है ज्ञान वे है जो धड़कता है जो शान से लेता है आज के समय में जिसे हम ज्ञान कहते हैं वे सब निर्जीव है उसमें जीवन नहीं है वे मुर्दा है और इस प्रकार के ज्ञान से मुर्दापना का ही विस्तार हो रहा है हमारे समाज में जिसके कारण जीवन का वास्तविक स्वरूप ही खत्म हो चुका है जीवन का संबंध जन वस्तुओं से हो चुका है और जीवन को भी जड़ समझा जा रहा है आज के आधुनिक जीवन में हम सब किसी विषय की जानकारी को ही ज्ञान समझते हैं ज्ञान का मतलब पराक्रम संग्राम क्रांति आंदोलन करने वाला मुख्य श्रेष्ठ चेतन तत्व जो इस ब्रह्मांड का मुख्य स्रोत है जिस प्रकार से सूर्य का मुख्य स्रोत ऊर्जा है पृथ्वी का मुख्य स्रोत सूर्य है क्योंकि पृथ्वी सूर्य ही निकली है पृथ्वी से चंद्रमा निकला है सूर्य का स्रोत क्या है कहा से यह विशालता ऊर्जा निकल रही है जिससे यह सब अनंत सूर्य उत्पन्न हो रहे हैं इसका मुख्य स्रोत ज्ञान है अर्थात जीवन की मुख्य इकाई है जीवन स्वयं ज्ञान है और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य जो हमारे श्रेष्ठ महापुरुषों ने हमें बताया है कि हम इस जीवन का अर्थात स्वयं का साक्षात्कार करें ज्ञान को उपलब्ध करें जीवन का लक्ष्य कुछ भी नहीं है यह जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है इसका लक्ष्य कोई विषय नहीं है यद्यपि जब हम अपने भारतीय वैदिक दर्शनों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें यही शिक्षा दी जाती है जिस वस्तु से मुक्त होना चाहते हैं तो पहले उस विषय का साक्षात्कार करो जब उस विषय का साक्षात्कार पूर्ण रूप से हो जाता है तो हम उस विषय से मुक्त हो जाते हैं यहाँ साक्षात्कार विषय का करने का हो रहा है और विषय एक वस्तु है तो सबसे पहले हमारे दर्शनकार अपने शरीर को एक विषय की तरह मानते हैं और स्वयं हमको शरीर से अलग मानते हैं यह सत्य है कि वे इस शरीर में ही रहते हैं, लेकिन वह स्वयं को शरीर नहीं समझते हैं शरीर और स्वयं में भेद है जैसे विद्युत एक अलग वस्तु है और विद्युत को धारण करने वाला उसका परिपथ उससे अलग है यहाँ हमने विद्युत का उदाहरण दिया जो चेतन नहीं है क्योंकि उसके पास ना ही मन है और न ही बुद्धि है नित्त है न ही अहंकार यह सब एक प्रकार के सूक्ष्म यंत्र है जो साधक के साधन है यह साधक ही यहाँ पर ज्ञान रूप है वह साधक स्वयं विद्युत के समान है वह जब अपने मन से जुनता है तो मंत्र विचार की उत्पत्ति होती है और यह विचार दो प्रकार के होते हैं एक श्रेष्ठ और दूसरे निकृष्ट हो तो इन विचारों का अनुसरण करने वाला हमारा चिट जो चिंतन करता है और इन विचारों से स्वयं हमको स्थापित करके स्वयं अच्छा और बुरा समझता है जिससे स्वयं हमका भान होता है की मैं सुंदर हूँ या कुरूप हूँ गरीब हूँ अमीर हूँ स्त्री हूँ पुरुष हूँ हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ सिख हूँ या ईसाई हूँ यह सब मिलकर ही प्रकार का जन्म देते हैं यह यह यह अहंकार, चित या मन ज्ञान नहीं है। है। सूक्ष्म यंत्र रूप से कार्य कार्य? करते किस प्रकार का इन्हें इसका कोई अनुभव नहीं होता है इन सब का अनुभव करने वाला चौथा रूप बुद्धि है जो इनके द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम जब मिलता है तो उसको अनुभव करती है और कहती की यह कार्य तुमने गलत तरीके से किया जिसका परिणाम ठीक नहीं आया जिसकी तुमने आशा की थी उसके विपरीत परिणाम आया उदाहरण के लिए एक आदमी ने बहुत सारी किताबी जानकारी प्राप्त की किस प्रकार से समंदर में तैरते हैं उसने बहुत सारे लोगों के अनुभव का अध्ययन किया और उसे अपना बना लिया जब वह समंदर में गोते लगाकर उसकी गहराई में उतरता है तो उसे वास्तविक अनुभव होता है कि कितना जोखिम है उसके जीवन पर खतरा आ जाता है वे मृत्यु को अपने चारों तरफ देखता है उसका सारा अनुभव किताबी जानकारी होती है जिसे वह भूल से ज्ञान समझ बैठा था वास्तविक ज्ञान का उदय तभी होता है जब जीवन पर बहुत खतरनाक संकट के बादल मडराने लगते हैं उसी बीच अचानक ऐसा होता है कि हमारे अंदर से कोई खड़ा हो जाता है जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है मन को आदेश देता है मन इंद्रियों को आदेश देता है और इंद्रियां शरीर को संचालित करती है जो शरीर कभी पैरों पर चलता था वह पानी में मछली की तरह तैरने लगता है और स्वयं मृत्यु के खतरे से बाहर निकाल लेता है किताबों में इस ज्ञान के बारे में कभी नहीं पढ़ा था बुद्धि ने जिसका उसने अभी सागर की गहराई में अनुभव किया यह बुद्धि मन का ही परिषक रूप है यह बुद्धि भी तीन प्रकार की बताई गई प्रथम वे जो साधारण जनों के पास होती है दूसरी वे जो किसी विषय विशे के विशेषज्ञ के पास होती है तीसरी बुद्धि सिर्फ उनके पास होती है जो परम तत्व ज्ञान अर्थात स्वयं हमको जानते हैं स्वयं हमको जानने के लिए ही वेद उपनिषद दर्शन आदि को रचा गया इसका मतलब यह नहीं है कि यही ज्ञान है जैसा कि लोग समझते और समझाए जाते हैं यह अवश्य है कि यह उस शिखर की बातें करते हैं जिस प्रकार से कोई लेखक जिसने अपने जीवन में कभी हिमालय के शिखर की यात्रा की है और उसको उसने अपने स्मरण को बनाए रखने के लिए लेखबंद करके किताब रूप दे दिया है वास्तविक सत्य को जो जानना चाहते है उन्हें तो हिमालय की यात्रा करनी होगी और उस रास्ते में आने वाले सभी जोखिमों का हौसला और साहस हिम्मत के साथ सामना करने होगा यह अवश्य है कि वह किताब यह सिद्ध करती है जिस प्रकार से मिलके पत्थर हमें हमारे मंजिल के बारे में बता हमारे विश्वास को दृढ़ करते हैं कि हमारी मंज़िल है जिसकी हमें यात्रा करनी है जिसके लिए हमें सतत प्रयास और दुखों सुखों को जो भी रास्ते में मिले उनको सहकर अपनी सहनशील तथा धैर्य का परिचय देकर मंजिल को उपलब्ध करना होगा यह मात्र एक आमंत्रण है इसी प्रकार से ज्ञान को उपलब्ध करने के केवल किताबें या या हमारे या किसी और के अनुभव को जान लेने से ज्ञान नहीं होता है यद्यपि इन सब साधनों से हमारा पूर्णतः सर्वनाश होता है हमें ज्ञान तभी होता है जब प्रयोग हम करते हैं सत्रो भी कुंभ रेठ शिशिच तु समान तथो हमान उद्याय मद्यात तत्व ज्ञातम ऋषि महुर्वशिष्ठम अर्थात है उस अपातक्ष जग विराट परमेश्वर की महिमा को कौन जान सकता है इससे ऋग्वेद का विस्तार हुआ जिससे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ सामवेद जिसके लोम के समान है और थर्व जिसका मुख है यहाँ थर्व वेद को मुख्य इसकी सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया गया है इसी कारण यज्ञ के चार प्रधान ब्रह्म के नेता ब्रह्मा के लिए अथर्वेदित होने की अनिवार्यता रखी गई है अथर्वेद कांड एक सूक्त सात मंत्र चौदह स्वत यह प्रमाणित करता है कि अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा ये चार ऋषि सर्वप्रथम सृष्टि में उत्पन्न हुए इन्हीं के हृदयों में क्रमशः ऋग यज्जु साम तथा अथर्वेद का प्रकाश हुआ यह कैसे हुआ इसके लिए एक मंत्र ऋग्वेद का कहता है कि इन सब की क्लोनिक हुई अर्थात इनको विशेष रूप से लैब में तैयार किया गया वह प्रयोगशाला मंगलवार ग्रह पर बनाई गई क्योंकि यहां आने से पहले मानव जाति मंगलवार पर रहती थी इसके भी प्रमाण वेदों में मिलते हैं इन प्रयोगशालाओं में विशेष प्रकार मेत्रा और वरुणा नामक दिव्य उजावों का उपयोग करके मानव शरीर को युवा उत्पन्न किया गया यह मैथुन सृष्टि के नाम से जानते हैं इनके द्वार ही बाद में, में का आरंभ किया गया महर्षि दयानंद ने भूमिका में वेद पर लिखते हुए परमेश्वर एन श्रुतिर वेद प्रकाशीकृत इति बोध्यम यह निश्चय है की परमेश्वर ने अग्निवायु आदित्य तथा अंगिरा इन देवधारी जीवों के द्वारा वेद का अर्थ प्रकाश किया इन चारों ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि पुरुष को वेद ज्ञान दिया इसी कारण ये ब्रह्मषि कहलाए अंगिरा का अर्थ यही रूढ़ हुआ कि देवा औरल ऋषियों को वेद पढ़ाने वाला आचार्य ब्रह्मषि अंगिरा तथा इनके वंशज अंगिरस, अंगों का रूपये वीर है ऋषियों में सप्तषि के नामों से जिनको जानते हैं सूर्य के साथ किरणों को भी सप्तषि कहते हैं इसी प्रकार यह आत्मा रूपी सूर्य है जिससे यह सात प्रकार की किरणे निकलती है आत्मा को अंब भी कहते हैं इस अंश से ही पहले रुपये बनाते हैं फिर रुपये से खून बनता है खुन सीमांस बनाते है, मांसन से मेद बनता है मेद से मजा बनता है मजा से हड्डी बनती है और हड्डी से विर्य बनता है जिस सी मानव शरीर का निर्माण होता है